संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व विदुर जी के द्वारा धित्राष्ट्र को नीति का उपदेश विदुर नीति पहला अध्याय वैश्व जी कहते हैं संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ धिताष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला महामते हमारे स्वामी महाराज धित्राष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले द्वारपाल धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए उन्हें क्या कार्य बताया जाए धित्राष्ट्र ने कहा महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर जी को यहाँ ले आओ मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अर्चन नहीं है द्वारपाल विदुर के पास जाकर बोला विदुर जी आप बुद्धिमान महाराज धित्राष्ट्र के अंतपुर में प्रवेश कीजिए महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अर्चन नहीं है वैशंपराण जी कहते हैं तदनंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर विचार में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़ बोले महाप्राज्य मैं विदुर हूँ आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ मुझे आज्ञा दीजिए धतराज ने कहा विदुर संजय आया था मुझे बुरा भला कहकर चला गया है कल सभा में वह अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनावेगा आज मैं उस कुरवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है तात मैं चिंता से जाल जलता हुआ अभी तक जग रहा हूं। मेरे लिए तो कल्याण की बात समझो वह कहो क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं कल वह क्या कहेगा इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है विदर्जी बोले जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है उसको कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है नरेंद्र कहीं आपका भी इस महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं हितराफ ने कहा मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूं क्योंकि इस राज में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो बोले, महाराज धृतराष्ट्र श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं वे आपके आज्ञाकारी थे पर आपने उन्हें वन में भेज दिया आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके इसी से उनके विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव दया धर्म सत्य तथा पराक्रम है वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं इन्हें सद्गुणों के कारण वे सोच विचार का चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं आप दुर्योधन शकुनी कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वित्ती चाहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उद्योग दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से चित नहीं करते वही पंडित कहलाता है जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कामों से दूर रहता है साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है उसके ये सदगुण पंडित होने के लक्षण है क्रोध हर्ष गर्भ लज्जा उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है दूसरे लोग जिसके कर्तव्य सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं वही पंडित कहलाता है सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति अथवा दरिद्रता ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है वही पंडित कहलाता है विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुक्ष समझकर कर उसकी अवहेलना नहीं करते किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेना समझकर कर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होना कामना से नहीं बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहना यह पंडित का मुख्य लक्षण है पंडितों की बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पढ़कर घबराते नहीं जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है कार्य के बीच में नहीं रुकता समय को व्यर्थ जाने नहीं देता और चित्त को वश में रखता है वही पंडित कहलाता है भरत कुलभूषण पंडित कर्मों में रुचि रखते हैं उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता वह पंडित कहलाता है जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है वह मनुष्य पंडित कहलाता है जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो है, विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वही पंडित की पदवी पा सकता है बिना पढ़े ही गर्व करने वाले दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वाले को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ वैर बांधता है उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं भरत जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है वह मूढ़ है जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहित मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं मूढ़ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला जाता है बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है अपना व्यवहार दोष युक्त होते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है वह मनुष्य महामूर्ख है जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है राजन जो अनधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर इठलाता नहीं वह पंडित कहलाता है जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अस्त्र और अच्छा वस्त्र पहनता है उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं पर उसका करता ही दोष का भागी होता है किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाढ़ संभव है एक को भी मारे या न मारे मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा समेत संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है एक बुद्धि से दो कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके चार साम दान भेद दंड ये तीन शत्रु मित्र तथा उदासीन को में कीजिए पांच इंद्रियों को जीतकर छह संधि विग्रह ज्ञान आसन व्यधिभाव और समाश्रय गुणों को जानकर तथा सात स्त्री जुआ मृगया मध्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है शस्त्र से एक का ही वध होता है किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का विभिनाश कर डालता है अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे अकेला किसी विषय का निश्चय न करे अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहे राजन जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है दूसरा नहीं किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है दूसरे की तो संभावना ही नहीं है वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ से समझ लेते हैं किंतु क्षमाशील पुरुष का यह दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप पूज जाती है क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है बिल में रहने वाले मेढ़क आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण इन दोनों को खा जाती है जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है दूसरी स्त्री द्वारा चाहे पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं जो निर्धन होकर भी महमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान है दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी राजन ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी ध्यान देने वाला दान देने वाला न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना जो धनी होने पर भी ध्यान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए पुरुष श्रेष्ठ ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर को प्राप्त होते हैं योग सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा भरत श्रेष्ठ मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं ऐसा वेद वेदता विद्वान जानते हैं राजन उत्तम मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए राजन तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते स्त्री पुत्र तथा दास ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं दूसरे के धन का हरण दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा मित्र का परित्याग ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं काम क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए भारत वरदान पाना राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म ये तीन एक और और शत्रु के कष्ट से छूटना यह एक तरफ वे तीन और यह एक बराबर ही है भक्त सेवक तथा मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घ सूत्री जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले धर्म में स्थित लक्ष्मीवान आपके घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए अपने कुटुंब का बूढ़ा संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन महाराजा इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था उन्हें आप मुझसे सुनिए देवताओं का संकल्प बुद्धिमानों का प्रभाव विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र आदरपूर्वक मौन का पालन आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान भरतश्रेष्ठ पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु मनुष्य को इन पांच अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए देवता पितर मनुष्य सन्यासी और अतिथि इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है राजन आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र शत्रु उदासीन आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे पांच ज्ञानेन्द्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी उन्नति चाहने वाले पुरुषों की नींद तंद्रा ऊंना डर क्रोध आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए उपदेश न देने वाले आचार्य मंत्रोच्चारण न करने वाले होता रक्षा करने वाले असमर्थ राजा वचन बोलने वाली स्त्री ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई इन छह को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटु ही नाव का परित्याग कर देता है मनुष्य को कभी भी सत्य दान कर्मण्यता अनुसुईया गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव क्षमा तथा धैर्य इन छह गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए धन की आय नित्य निरोग रहना स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवाजनी होना पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान ये छह बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती है मन में नित्य रहने वाले छह शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मास्य को जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रीय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है निम्नांकित छह प्रकार के मनुष्य छह प्रकार के लोगों से अपने जीविका चलाते हैं सात्वे की उपलब्धि नहीं होती चोर असावधान पुरुष से वैद्य रोगी से मतवाली स्त्रियां, कामियों से पुरोहित यजमानों से राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं क्षण भर भी देखरेख न करने से गौ सेवा गौँ सेवा, खेती स्त्री विद्या तथा सूत्रों से मेल ये छह चीजें नष्ट हो जाती है ये छह सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का विवाहित बेटे माता का काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का कृतकार्य पुरुष सहायक का नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं निरोग रहना ऋणी न होना परदेश में न रहना अच्छे लोगों के साथ मेल होना अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना राजन ये छह मनुष्य लोग के सुख है ऐसा करने वाला घृणा करने वाला असंतोषी क्रोधी सदा संकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला ये छह सदा दुखी रहते हैं स्त्री विषय आसक्ति जुआ शिकार मध्यपान, वचन की कठोरता अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना ये सात दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देना चाहिए इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नट्ट हो जाते हैं विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के आठ पूर्व चिन्ह है प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है फिर उनके विरोध का पात्र बनता है ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है उनको मारना चाहता है ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता यज्ञ यज्ञ आदि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे भारत मित्रों से समागम अधिक धन की प्राप्ति पुत्र का आलिंगन मैथुन में प्रवृत्ति समय पर प्रिय वचन बोलना अपने वर्ग के लोगों में उन्नति अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान ये आठ हर्ष के साथ दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं बुद्धि कुलीनता इंद्रिय निग्रह शास्त्र ज्ञान पराक्रम अधिक ना बोलना शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता ये आठ गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं जो विद्वान पुरुष आँख कान आदि नौ दरवाजे वाले तीन वित्त तथा कप रूपी खम्भों वाले पांच ज्ञानेन्द्रीय रूप साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी गृह को जानता है वह बहुत बड़ा ज्ञानी है महाराज धित्राष्ट्र दस प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते उनके नाम सुनो नशे में मतवाला असावधान पागल थका हुआ क्रोधी भूखा जल्दबाज लोभी भयभीत और कामी ये दस हैं अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति नहीं बढ़ावे इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधनवा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था नृतज्ञ लोग उस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है विशेषज्ञ है शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हीं को दंड देता है जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली जाती है जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है वही धीर है जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पढ़ने पर कभी दुखी नहीं होता बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है उसके शत्रु जो पराजित ही हैं जो निरर्थक विदेशवास पापियों से मेल पर पाखंड चोरी चुगलखोरी तथा मदिरा नहीं करता वह सदा सुखी रहता है जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता विवेक नहीं खो बैठता दूसरों के दोष नहीं देखता सब पर दया करता है दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है जो कभी उद्दंड का सावेद नहीं बनाता दूसरों के सामने अपने पराक्रम की भी ढींग नहीं ढांकता क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता गर्व नहीं करता हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है जो मनुष्य देश के व्यवहार लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा करता है उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है वह जहाँ जाता है वही महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है जो बुद्धिमान दम्भ मोह माश्चर्य पापकर्म राजद्रोह चुगलखोरी समूह से वैर मतवाले पागल तथा दुर्जनों से विवाह छोड़ देता है वह श्रेष्ठ है जो दान होम देव पूजन मांगलिक कर्म प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार इन किए जाने योग्य कर्मों को करता है देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं जो अपने बराबर वाले के साथ विवाह मित्रता व्यवहार तथा बातचीत करता है इन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है जो अपने आश्रित जनों को बांट कर थोड़ा ही भोजन करता है वह बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते मंत्र गुप्त रहने और अभिष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर सत्यवादी कोमल दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपनी जाति वालों से अधिक प्रसिद्ध हो पाता है जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है वह अपने अनंत तेज शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है अंबिकानंदन श्राप से दग्ध राजा पांडु के जो पाँच पुत्र वन में उत्पन्न हुए ये पांच इंद्र के समान शक्तिशाली हैं इन्हें आप आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी है वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं साथ उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद होगी नरेंद्र ऐसा करने पर आप देवता तथा मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं रह जाएंगे